मैं एक नए बनते हुए मंदिर के पास से निकलता था मंदिर की दीवारें बन गई थी शिखर निर्मित हो रहा था मंदिर की मूर्ति भी निर्मित हो रही पत्थर तोड़ने में लगे थे मैंने पत्थर तोड़ते एक मजदूर से पूछा मित्र क्या कर रहे हो उस मजदूर ने बहुत गुस्से से मुझे देखा और कहा क्या आपके पास आंखें नहीं हैं? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ क्रोध होगा उसके मन में कोई निराशा होगी और पत्थर तोड़ना कोई आनंद का काम भी नहीं हो सकता है मैं उस मजदूर को छोड़कर आगे बढ़ गया और दूसरे मजदूर से पूछा वो भी पत्थर तोड़ रहा था मित्र क्या कर रहे हो से मेरी तरफ देखा और कहा आजीविका कमा रहा हूं बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूं क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता वो भी पत्थर तोड़ रहा रा लेकिन उसने कहा बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूं निश्चित ही केवल रोटी कमाना भी कोई बहुत आनंद की बात नहीं हो सकती है वो उदास था और दुखी था लेकिन फिर भी पत्थर तोड़ने वाले से उसकी दशा वो क्रोधित नहीं था मैं और आगे बढ़ा एक तीसरे पत्थर तोड़ने वाले आदमी से मैंने पूछा मित्र क्या कर रहे हो वो कोई की बनाता को था और उसने आंखें ऊपर उठाई उसकी आंखों में किसी आनंद की झलक थी उसने कहा देखते नहीं है आप भगवान का मंदिर बना रहा हूं वो भी पत्थर तोड़ रहा था व्यक्तियों ही पत्थर तोड़ रहे थे एक क्रोध से भरा था एक उदासी थे एक आनंद से वे तियों एक ही काम कर रहे थे लेकिन जो आदमी पत्थर तोड़ रहा था वो क्रोध से भरे का ही क्योंकि जीवन पत्थर तोड़ने के लिए नहीं और जिनका जीवन पत्थर तोड़ने में ही नष्ट हो जाता है वे यदि क्रोधित होते हो तो आश्चर्य नहीं दूसरा व्यक्ति क्रोधित तो नहीं था लेकिन उदास था क्योंकि जिंदगी रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाए तो उदासी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आ सकता है और वे लोग अभागे हैं जो रोटी कमाने में ही जीवन को नष्ट करते थे लेकिन तीसरा व्यक्ति भगवान का मंदिर बना रहा वो भी पत्थर तोड़ रहा था लेकिन भगवान का मंदिर बनाना एक आनंद और धन्य वे लोग जो जीवन में भगवान के मंदिर को बनाने में समर्थ हो पाए इन तीन दिनों में हम भगवान के मंदिर बनाने वाले कैसे बन सकते इस संबंध में थोड़ी बातें मैं आपसे करूंगा आज की इस पहली चर्चा में ये बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है पृथ्वी पर अधिकतम लोग या तो पत्थर तोड़ते हैं या ज्यादा से ज्यादा रोटी कमाते हैं मुश्किल से कोई सौभाग्यशाली कभी भगवान के मंदिर के बनाने में संलग्न हो पाता है इसलिए तो इतना दुख है इतनी उदासी है इतना क्रोध है इतना फ्रस्ट्रेशन इतना दिशा है लेकिन मनुष्य क्यों जीवन को भगवान का मंदिर नहीं बना पाता है क्या कारण है कि जीवन एक आनंद नहीं हो पाता क्या कारण है जीवन एक नृत्य नहीं बन पाता क्या कारण है जीवन की वीणा पर संगीत पैदा नहीं होता जीवन एक दुख भरी रात क्यों हो जीवन एक प्रकाश से भरा हुआ दिवस क्यों नहीं जीवन कांटों का मार्ग ही क्यों हो फूलों की बगिया से गुजर जाना क्यों नहीं जीवन दुख और आंसू ही क्यों हो एक आनंद और एक मुस्कुराहट क्यों नहीं कोई बुनियादी कारण होगा और उस कारण पर शायद एक व्यक्ति का सवाल नहीं पूरी मनुष्य जाति का सवाल है किसी एक व्यक्ति की भूल नहीं जैसे पूरी मनुष्य जाति किसी बुनियादी भूल को कर रही उस पहली भूल पर ही आज मुझे बात करनी वो पहली भूल ये है आज तक मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के अगुआ और नेता होने वाले लोग बीमार और रुग्ण रहे मनुष्य जाति को अब तक स्वस्थ मस्तिष्क का नेतृत्व नहीं मिल सका है मनुष्य को उन लोगों ने नेतृत्व दिया है जो अपने भीतर दुखी रुग्ण अस्वस्थ और विक्षिप्त थे स्वस्थ व्यक्तित्व का नेतृत्व मनुष्य जाति को नहीं उपलब्ध हो सका है रुग्ण लोगों ने सारे जीवन के कुओं को विषाक्त कर दिया है वे खुद जीवन में जिस आनंद को नहीं पा सके अपनी असमर्थता को उन्होंने जीवन की ही भूल समझानी शुरू कर दी उस लोमड़ी की कथा हम सबने पढ़ी है जो अंगूर के गुच्छों को तोड़ने में संलग्न थी बहुत उछली और कूदी उसने पूरी शक्ति लगाई लेकिन अंगूर के झुक्ों तक नहीं पहुंच सकी फिर वो बहुत गरिमा और गौरव से बहुत डिग्निटी से वापस लौट गई और राह पर जो लोग मिले उनसे उसने कहा मुझे क्या पता था कि अंगूर खट्टे मैंने तो सोचा था अंगूर पक गए हैं लेकिन निकट जाकर पता चला कि अंगूर खट्टे उन्हें तोड़ने में कोई सार नहीं मनुष्य जाति को भी ऐसे लोगों ने नेतृत्व दिया है जिन्हें जीवन के अंगूर उपलब्ध नहीं हो सके और उन्होंने कहा सारा जीवन खट्टा है असार है व्यर्थ है हमें क्या मालूम था कि जीवन इतना खट्टा है अन्य हम तोड़ नहीं चाहते सच्चाई दूसरी थी जीवन के फल भरे रस में उपलब्ध नहीं कर सके लेकिन इस बात को स्वीकार करना कि जीवन के फल मुझे उपलब्ध नहीं हो सके अहंकार को बड़ी चोट लगती है इसलिए दूसरा उपाय आसान है कि जीवन असार है और व्यर्थ है आज तक मनुष्य के मन को जीवन की असारता की शिक्षा ने ही विषाक्त किया है और जमीन पर बहुत बड़े विष्व फैलाने वाले लोग पैदा हुए हैं जीवन के सारे कुओं में जहर घोल दिया गया है यही समझाया जाता रहा है आज तक जीवन व्यर्थ है जीवन दुख है और जीवन में करने जैसी एक ही चीज है और वो है जीवन से छूट जाना आवागमन से मुक्ति मोक्ष झूठी है ये बातें और अंगूर खट्टे होने से ज्यादा इनका कोई अर्थ नहीं जीवन को छोड़ देने की बातें जीवन को व्यर्थ कहने की बातें जीवन को बुरा बनाने की बातें मनुष्य के मन में गहरे बिठा दी गई और ऐसा चित्र जो प्रारंभ से ही जीवन को दुख मान लेता हो अगर जीवन में आनंद न पा सके तो जिम्मेवार कौन हम सब जीवन में दुख से भरे हुए हैं ये जीवन का दुख नहीं है ये जीवन को देखने का हमारा गलत दृष्टिकोण है जिसने जीवन को दुख से भर दिया जीवन बुरा नहीं है हमारे मन विशाख है हमारे मन रुग है जीवन में कांटे ही कांटे नहीं है और जीवन ऐसा है कि उसे छोड़ देना ही उससे मुक्त हो जाना ही उससे भाग जाना ही एकमात्र लक्ष्यों नहीं ये बताने वाले लोगों ने सारी मनुष्य जाति के मन को अंधकार पूर्ण कर दिया यही लोग जिन्होंने आदमी के जीवन की निंदा की है जीवन अनुभव करने की क्षमता को पात्रता को कम करने वाले लोग थी लेकिन इनकी शिक्षाओं का प्रभाव रहा जीवन विरोधी शिक्षाओं के प्रभाव ने ही मनुष्य की यह विकृत पैदा कर दी एक चर्च में एक सुबह उस चर्च के धर्मगुरु ने अपने सुनने वाले लोगों से कहा हो सकता है आप भी वहां मौजूद रहे हो शायद आपने ये बात सुनी भी हो उस धर्मगुरु ने यह कहा कि मेरे मित्रों तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हो वे अपने हाथ ऊपर उठा दें धर्मगुरु ने सोचा था सभी लोग हाथ ऊपर उठा देंगे करीब करीब सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठाए थे लेकिन सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति हाथ नीचे ही किए रहा एक को छोड़कर सब लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए थे सभी स्वर्ग जाना चाहते थे धर्म गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो नर्द जाना चाहता हो होने कहा अब आप अपने हाथ नीचे कर ले और अब मैं पूछता जो लोग नर्द जाना चाहते हो वह अपने हाथ ऊपर उठा एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया उस आदमी ने भी नहीं जिसने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया वो धर्म गुरु हैरान हुआ उसने कहा मेरे भाई तुमने ना तो स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठाया ना नर्क जाने के लिए तुम कहां जाना चाहते हो तो उस आदमी ने कहा मैं यही रहना चाहता हूं जीवन में और मैं जीवन को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूं न मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं न मैं नर्क जाना चाहता हूं क्योंकि जो स्वर्ग जाने चाहते हैं उन्होंने इस पृथ्वी को नर्क बना दिया है क्योंकि उनकी आंखें आकाश के किसी काल्पनिक स्वर्ग में लगी हुई और वास्तविक प्रति पृथ्वी उपेक्षित पड़ी रह गई जो लोग जीवन को छोड़ देना चाहते हैं जीवन की किसी भूल के कारण नहीं अपनी किसी रुकने का, अपनी किसी बीमारी के कारण जीवन को जीवन के रस को जीवन के आनंद को उपभोग न करने की क्षमता के कारण वे लोग जीवन को नर्क बनाने में सहयोगी हो जाते हैं तो साज ने कहा कि जितने लोगों ने तो रोद उठाए हैं स्वर्ग जाने के लिए यही लोग पृथ्वी को नर्क बनाए हुए मैं न स्वर्ग जाना चाहता हूं मैं नर्क बनाना चाहता हूं मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता हूं आज तक मनुष्य को पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शिक्षा नहीं दी गई इसलिए पृथ्वी नर्क बन गई इसलिए हमारा जीवन नर्क बन गया और मैं आज को यह निवेदन कर दू जो इस जीवन में स्वर्ग में नहीं हो सकते उनके लिए कोई स्वर्ग कहीं भी नहीं है और न हो सकता है और जो लोग इस जीवन को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं उनके लिए इस जगत में किसी लोक में कोई नर्द नहीं है वे जहां भी होंगे जहां भी उनका जीवन होगा वे स्वर्ग में होने की कला में निष्णात हो गए होंगे जीवन एक अवसर है उसे जो स्वर्ग बना लेता है वो आने वाले जीवन के स्वर्गों की बुनियाद रख देता है और इस जीवन को जो नर्क बना देता है वो आने वाले नर्कों का रास्ता शुरू कर देता है यात्रा शुरू कर देता है हमने पृथ्वी को नर्क बनाया और जिन लोगों ने नर्क बनाया उन लोगों ने शायद मेरी बात बहुत कठोर मालूम पड़े लेकिन उन्हीं लोगों ने और मजबूरी है सत्य कहना ही पड़ेगा उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने पृथ्वी के विरोध में और जीवन के लाइफ निगेशन सिखाया गया यही समझाया गया है बुरा है जीवन दुख है जीवन पीड़ा है जीवन बंधन है जीवन पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल है जीवन जब जीवन ऐसा हो तो फिर जीवन में आनंद का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है तब तो एक ही काम है हमारे हाथ में कि तोड़ गए इस मंदिर को हम गिरा उसकी दीवारों को आग लगा दे उसमें और किसी काल्पनिक मोक्ष की तलाश करें खोज करें यह मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं जीवन क्रांति की दिशा में जीवन के सृजन में पहली बात है जीवन के प्रति अहो भाव जीवन के प्रति धन्यता का बोध जीवन के प्रति आनंद की धारणा जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस के प्रति अनुग्रह ग्रेटिट्यूड जीवन के शत्रु जो हैं उन्हें जीवन से कुछ भी नहीं मिलेगा शत्रुता से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है जीवन के मित्र जो हैं, जीवन अपने निधियों के द्वार केवल उनके लिए ही खोलता है जो प्रेम से जीवन के द्वार पर दस्तक देते जो प्रेम से जीवन को आलिंगन करने के लिए तत्पर होते हैं जो प्रेम से जीवन के द्वार पर प्रार्थना करते हैं जो प्रेम से जीवन को पुकारते हैं और बुलाते हैं और जिनके हृदय में जीवन के विरोध में कोई कांटा नहीं होता जीवन के स्वागत के लिए फूलों की मालाएं होती केवल उनके लिए ही जीवन एक मंदिर बन पाता है अन्यथा फिर जीवन एक पत्थर तोड़ने से ज्यादा नहीं हो सकता है जीवन का निषेध घातक सिद्ध हुआ है पैसनेस सिद्ध हुआ है लेकिन धर्मों के नाम पर जीवन का निषेध ही प्रचलित रहा है हम उसी आदमी को धार्मिक कहते हैं जो जीवन को जितना तोड़ दे और जीवन से जितना दूर भाग दूरभाष्य जो जीवन का जितना शत्रु हो जीवन का जितना कंडमनेशन, जितनी निंदा कर सके जीवन को जितना कुत्सित जीवन को जितना बुरा सिद्ध कर सके जीवन को जितनी गालियां दे सके वो उतना ही बड़ा धार्मिक प्रतिभा होता है यही लोग हैं अधार्मिक यही लोग हैं जिन्होंने जीवन को धार्मिक होने से वंचित रखा है लेकिन इनका प्रभाव रहा है जीवन पर और आज तक मनुष्य जाति इनकी अंधेरी छाया के नीचे बढ़ती रही है और जो उनने मार्गदर्शक समझाए वही मार्ग को भ्रष्ट करने वाले लोग इनकी तरकीब क्या रही है इन्होंने किस भांति जीवन को बुरा और निंदित कर दिया इन्होंने जीवन को किस भांति विकारग्रस्त सिद्ध कर दिया इन्होंने किस भांति मनुष्य के मन में जीवन और आवागमन से छूटने का भाव पैदा कर दिया इनकी तरकीब क्या है इनका टेक्निक क्या है इनने किस विधि का उपयोग किया है जिससे जीवन के सब कुएं विषाख हो गए बड़ी बड़ी अद्भुत तरकीब है शायद आपको ख्याल में भी ना आई हो इनकी तरकीब है एनालिसिस इनकी तरकीब है विश्लेषण से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या मुझसे समझ ले तो जीवन कैसे नष्ट किया गया वो हमारी समझ में आ जाएगा मैं एक जल प्रपात देखने गया था एक वाटरफॉल देखने गया एक बड़ी सुंदर रमनीक पहाड़ी से नदी गिरती थी उसकी मरमर ध्वनि उसके पास खड़े हुए वृक्षों का आनंद उस नदी की तीव्रता और वेग सब अद्भुत था और प्राणों के किसी बहुत अनजाने तलों को छू लेता था अपने मित्र के साथ मैं उस जगह को देखने गया हम भ्रम गाड़ी से उतर के पहाड़ियों में प्रवेश करने लगे तो मैंने अपने मित्र को कहा कि आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर को भी बुला ले वो भी देख लेगा मैंने उस ड्राइवर को कहा कि तुम भी आ जाओ उसने कहा वहां क्या रखा हुआ है पहाड़ और पानी और कुछ भी नहीं वहां है क्या वहां है क्या पहाड़ और पानी के सिवाय और मुझे हैरानी होती है लोग सैपड़ों से चल के देखने क्या आते हैं वहां कुछ पत्थर पड़े हुए साहब कुछ पानी गिरता है और कुछ नहीं मैंने अपने मित्र को कहा कि तुम्हारा ड्राइवर कोई धर्मगुरु होने के योग उसे विश्लेषण की उसे एनालिसिस की कला का पता है उसने जलप्रपात को सौंदर्य को दो छोटी पी चीजों में तोड़ के स्पष्ट कर दिया पत्थर पड़े हैं वाल और पानी है वाल और क्या है बात खत्म हो गई कुछ भी नहीं है वहां एक बहुत बड़े चित्रकार विकासों के पास एक अमरीकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया बहुत बड़ा धनपति था वो उसने उचित ना समझा कि पिकासो से पैसे ठहराने पहले से कि कितने पैसे लोगे सोचा था कितने भी लेगा तो कितने लेगा दो वर्ष लग गए चित्र बनने बार बार उसने पूछ पिकासो पिकास ने कहा अभी देर है फिर दो वर्ष बाद उसने कहा कि चित्र बन गया आप ले जाएं वो करोड़पति चित्र लेने गया चित्र लेके उसने कहा कितने रुपए हुए इसके पिकास ने कहा पचास हजार डॉलर समझा उस करोड़पति ने मजाक की जा रही उसने का पागल तो नहीं है आप मजाक करते हैं डरवाना चाहते हैं इस छोटे से चित्र के पचास हजार डॉलर छोटा सा कैनवस का टुकड़ा और थोड़े से रंग दस पांच रुपए की चीज है है क्या इसमें थोड़े से रंग है और थोड़ा सा कैनवस का टुकड़ा है क्या इसमें विकास का चित्र वापिस रख दें मैं एक कैनवस का टुकड़ा थोड़े से रंग आपको दिए देता हूं और उसने अपने सहयोगी को कहा कि जाओ उससे भी बड़ा कैनवस का टुकड़ा ले आओ और रंग की शादी दबियों ले आओ और देट कर दो इनको और फिर जो भी दाम आपको देना हो दे दें तो उस करोड़पति ने कहा लेकिन कैनवस को रंग को लेके मैं क्या करूंगा विकास होने का भूल करते हैं आप ये चित्र है कैनवस और रंग नहीं कैनवस और रंग से कोई और चीज प्रकट हुई है लेकिन कोई चाहे तो कह सकता है सुंदर चित्र में क्या है थोड़े से रंग है और क्या है ये विश्लेषण जीवन की सब चीजों में पूछता है और क्या है एक सुंदर चेहरे पर धर्म गुरु पूछता है क्या उसमें हड्डियों और मानस के सिवा आदमी के शरीर में क्या है प है मज्जा है खून है हड्डियां और क्या है ये एनालिसिस और है क्या एक फूल में क्या है कुछ भी तो नहीं कुछ थोड़े से केमिकल्स क्लोरोफिल, और है क्या एक फूल के सौंदर्य की तारीफ करें धर्मगुरु कहेगा है क्या इसमें थोड़े से रंग है थोड़े सा रसायन है और है क्या एक कविता को धर्मगुरु के सामने रखे एक काव्य को है क्या कुछ शब्दों का जोड़ और कुछ भी नहीं अगर जीवन को हम इस भांति देखना शुरू करें तो जीवन आसार हो जाएगा पाया जाएगा जीवन में कुछ भी नहीं तीन हजार वर्षों से एनालिसिस ने विश्लेषण ने आदमी को बड़े धोखे में बहुत इल्यूजन में डाला है हर चीज को तोड़ के देखा जा सकता है और कुछ भी नहीं पाया जाएगा एक जिंदा आदमी को हम काट डालें और खोजें क्या है इसमें तो हड्डियां मिलेंगी मांस मिलेगा आदमी कहीं भी नहीं मिलेगा एक चित्र को काट पीट डालने एक मूर्ति को तोड़ डाले तो पत्थर के टुकड़े मिलेंगे कोई सौंदर्य की प्रतिमा नहीं खोजे से मिलेगी एक कविता को तोड़ डाली तो शब्द मिलेंगे कोई काव्य नहीं कोई पविच नहीं मिलेगी एक सुंदर चेहरे को काट भी डाली तो क्या मिलेगा भीतर इस चीजों को खंड खंड टुकड़ों में तोड़ने की कला ने सारे जीवन को असार सिद्ध करने की तरफी धर्मगुरुओं के हाथ में दे दी किसी भी चीज को तोड़फोड़ डालो और पूछो क्या है उसमें प्रेम में क्या है सौंदर्य में क्या है स्वाद में क्या है रस में क्या है किसी भी चीज में कुछ नहीं है अगर विश्लेषण किया जाए बात असल यह है कि विश्लेषण में केवल क्षुद्र हाथ लगता है जो सूक्ष्म में मुबिलीन हो जाता है उसका कोई दर्शन नहीं हो विश्लेषण करने में एनालिसिस करने में जो व्यर्थ है वो रोक सकता है जो, जो सार्थक था वो दुरोहित हो जाता है और तब हम कह सकते हैं कोई सार नहीं जीवन क्या है जन्मना रोटी कमाना बच्चे पैदा करना फिर मर जाना और जीवन क्या है विश्लेषण पूरा हो गया और जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगा तो जीवन है अपार। फिर यही तरकीब धर्मगुरुओं की वैज्ञानिकों के हाथ में लग गई जो 3000 वर्षों हजार वर्षो में धर्मगुरुओं ने विश्लेषण में एनालिसिस में आदमी को दीक्षित कर दिया फिर विज्ञान का जन्म हुआ तो उसके हाथ में एनालिसिस की तरकीब लग गई उसने कहां है आत्मा आदमी में हम तो काट पीट कर देखते हुए तो मिलती नहीं आत्मा नहीं उन्होंने कहा था संसार आसार है उन्होंने कहा आत्मा भी आसार है क्योंकि उसका भी विश्लेषण करते हैं तो पाई नहीं पाती होश भी हैं करते हैं चीजें तोड़ते हैं कुछ नहीं मिलता धर्म गुरुओं को पता नहीं था जिस तोड़ने की तरकीब से वो जीवन को असार कह रहे हैं उसी तोड़ने की तरकीब से एक दिन धर्म भी आसार हो जाए कोई आत्मा नहीं है क्योंकि तोड़ने से तो उसका कोई पता नहीं चलता है एक संगीतज्ञ था उसने अपनी वीणा पर एक गीत गाया वो बहुत सुंदर था एक वैज्ञानिक भी वहां बैठा सुनता था उसने सोचा जरूर वीणा में कोई बात होनी चाहिए आज जब संगीतज्ञ सो गया वो वैज्ञानिक उसके घर में घुस गया उसने पूरी वीणा तोड़ के बेच डाली तार, तार कर डाली टुकड़े टुकड़े कर डाल हाथ में कुछ तार लगे कुछ टुकड़े लगे लकड़ी लग के कोई संगीत पकड़ में नहीं आया उसने कहा सब बताया है मालूम होता है धोखा था संगीत संगीत था नहीं मुझे धोखा दिया गया वीणा को पूरा खोज लेता हूँ कहीं कोई संगीत मिलता नहीं का सत्य एनालिसिस से उपलब्ध नहीं होता जीवन का सत्य सिंथेसिस से उपलब्ध होता जीवन का सत्य विश्लेषण से नहीं मिलता संश्लेषण से मिलता है जीवन उसके खंड खंड टुकड़ा में नहीं उसकी होलनेस में उसकी परिपूर्णता में है सौंदर्य भी परिपूर्णता में है सत्य भी जीवन भी आनंद भी जो लोग खंडों में तोड़ते हैं वे वंचित रह जाते लेकिन उस वंचित रह जाने को वे जीवन तक थोप देते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं और जब जीवन में कुछ भी नहीं तो छोड़ो इस जीवन को भागो इस जीवन से त्यागो इस जीवन को सिर्फ खोजो किसी परमात्मा को खोजो किसी मोक्ष को जहां सब कुछ होगा लेकिन अगर ये विश्लेषण करने वाले लोग किसी दिन मोक्ष पहुंच गए जैसा कि कभी हुआ नहीं आज तक कि वो पहुंच गए हो लेकिन अगर किसी दिन मोक्ष पहुंच गए तो वो पाएंगे मोक्ष भी अथार है वहां भी कुछ नहीं तो क्योंकि मोक्ष में वो क्या पाएंगे जो भी मिलेगा उनकी एनालिसिस सिद्ध कर देगी यहां भी कुछ नहीं है बर्टर रफल ने एक बार यह कहा कि मैं सोचता हूं कि कहीं मुझे मोक्ष मिल गया तो मोक्ष कैसा होगा वहां ना कोई दुख होगा ना सुख न वहां शांति होगी ना अशांति वहां ना अंधकार होगा ना प्रकाश वहां ना प्रेम होगी ना घृणा वहां होगा क्या और मोक्ष से लौटने का कोई उपाय नहीं है मोक्ष में एंट्रेंस होता है एग्जिट नहीं होती वहां भीतर जा सकते हैं बाहर आने का कोई मौका नहीं तो बल्टी नफल ने कहा कि वहां करेंगे क्या वहां जो लोग पहुंच गए हैं अब तक बहुत गबला गए होंगे बहुत गोल्डन ज्यादा हो गई होगी वहां करेंगे क्या वहां कोई अभाव नहीं कोई दुख नहीं कोई पीड़ा नहीं वहां कोई कामना नहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं वहां लोग हैं और है और बने रहेंगे अनंत तक बने रहेंगे अनंत नहीं बदल रसल ने कहा मेरी तबीयत बहुत गबड़ाती है ऐसे मोक्ष से तो नरक भी डॉक्टर वहां कुछ करने को तो होगा ये मोक्ष का विश्लेषण हो गया रसल ने मोक्ष का विश्लेषण कर लिया नहीं कुछ वहां भी दिखाई पड़ता है महावीर बुद्ध धोखे में पड़ गए मालूम होता है शायद वो मोक्ष का विश्लेषण नहीं कर पाए और रसल ने मोक्ष का विश्लेषण किया तो पाया कि वहां भी कुछ नहीं हो सकता मनुष्य विश्लेषण की छाया में बढ़ता है आज तक यह मैं पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूं अगर जीवन को एक मंदिर बनाना है तो जीवन को संश्लेषण की दृष्टि से सिंथेटिक एटीट्यूड से देखने की क्षमता पैदा करनी होगी विश्लेषण की दृष्टि से नहीं जब भी हम चीजों को तोड़ देते हैं तो स्मरण रहे चीजें होती हैं अपने पूर्णता में और कोई भी चीज अपने खंडों का जोड़ नहीं होती केवल खंडों के जोड़ से ज्यादा होती है एक कविता शब्दों का जोड़ ही नहीं होती शब्दों के जोड़ से कुछ ज्यादा होती है एक चित्र रंगों का जोड़ ही नहीं होता रंगों के जोड़ से कुछ ज्यादा होता है एक संगीत केवल वीणा और वीणे इवाद की अंगुलियां नहीं होती कुछ और भी ज्यादा होता है और वो जो ज्यादा है वही रहसपुम वही अदृश वही न दिखाई पड़ने वाला जीवन का रस जीवन का आनंद जीवन में प्रभुल जीवन जो से कुछ ज्यादा है गणित में जोड़ होते हैं दो दो चार होते हैं जीवन में दो दो चार नहीं होते दो दो के बाद चार तो हो जाते हैं और एक नई चीज पैदा हो जाती है जो दो और दो में होती ही नहीं जो उनके मिलन में होती है अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं और उसे अपने हृदय से लगा और एक वैज्ञानिक विश्लेषण करे कि दो आदमियों की छाती की हड्डियां जब मिलती हैं तो आनंद कैसे होता होगा तो हड्डियों के मिलन से कैसा आनंद हो सकता है कैसा प्रेम को सकता हड्डियों के मिलने तो हो सकता है कोई विद्युत घर्षण से पैदा हो जाती हो यह हो सकता है कि हड्डियों को एक दूसरे से गर्मी मिल जाती हो लेकिन आनंद का क्या संबंध है प्रेम का क्या संबंध अगर वैज्ञानिक किसी आलिंगन का विश्लेषण करे तो पाया जाए ये बेवकूफी है अच्छा बिल्कुल इसको कुछ नहीं मिल सकता इसमें कुछ हो नहीं सकता लेकिन जो प्रेम में है वे जानते हैं कि आलिंगन में हड्डियां होती ही नहीं शरीर मौजूद ही नहीं रह पाते जब कोई किसी प्रेम से किसी को अपने हृदय के निकट लेता है तो शरीर मौजूद ही नहीं रह जाते शरीर अनुपस्थित हो जाते हैं कोई और चीज उपस्थित हो जाती है जिसका शरीर से कोई वास्ता नहीं दिखाई पड़ते हैं कि दो शरीर निकट आए लेकिन निकट कोई और चीज आती है जो दिखाई भी नहीं पड़ती आत्मा निकट आती है, लेकिन शरीर के विश्लेषण में उस आत्मा को नहीं खोजा जाता सो वो झूठ हो जाती है असत्य हो जाती है असार हो जाती है धर्म ने यह काम किया पहले कि सारे जीवन को असार करने के लिए हर चीज का विश्लेषण कर दिया फिर वैज्ञानिकों के हाथ में विश्लेषण की ताकत आ गई उन्होंने सब चीजों का विश्लेषण करके धर्म को भी असार कर दिया और अब आदमी खड़ा रह गया उसके हाथ में कुछ नहीं बचा ना प्रेम ना परमात्मा ना संसार ना मोक्ष सब चीजों का विश्लेषण हो गया और आदमी खाली हाथ खड़ा आदमी अगर दुख से ना भर जाए ये आदमी अगर जीवन के प्रति उदासी से ना भर जाए अगर यह आदमी जीवन को अंत करने के लिए तत्पर न होने लगे तो क्या करे धर्म गुरुओं के विश्लेषण ने एक एक आदमी को आत्महत्या सिखाई सुसाइड सिखाया आत्महत्या दो तरह से हो सकती है या तो एक आदमी होलसेल आत्महत्या कर ले इकट्ठी या दूसरा आदमी फुटकर फुटकर आत्महत्या करे एक आदमी सीधा जाए और बाहर से कु जाए और मर जाए एक आदमी छुरी मार ले जहर पी ले या एक आदमी धीरे धीरे मरे पहले घर छोड़े फिर वस्त्र छोड़े फिर भोजन छोड़े सन्यासी हो जाए धीरे धीरे मरने के नाम को हम अब कहते रहे ग्रेजुअल सोसाइट को धीरे धीरे मरो, और जो आदमी उस मरने की प्रक्रिया में जितना आगे निकल जाए जितना सूख जाए जितना सूखे पत्तों की धोखी हो जाए जीवन की निंदा जितने जीवन के हर रस को गंदा करने की तीव्रता से भर दे उस आदमी को हम उतना ही आदर देते हैं धर्म के तथाकथित कथित झूठे प्रभाव में हमने जीवन को नहीं मृत्यु को आदर दिया और जो समाज मृत्यु को आदर देता हो उसके जीवन में आनंद कैसे हो सकता है आत्मघात को हमने सम्मान दिया हमने अब तक केवल मृत्यु के देवताओं के मंदिरों में पूजा की हमने दिए जलाए हैं मृत्यु के सामने जीवन के सामने नहीं धर्म के हाथों में मैंने कहा व्यक्तिगत व्यत्त आत्महत्या की सूझ मिली आदमी को और विज्ञान के हाथों में सामूहिक आत्महत्या का उपाय मिल गया है धर्म ने कहा छोड़ा जीवन को आगागमन से मुक्ति चाहिए जीवन ठीक नहीं सुख नहीं पाप है यही एकमात्र पाप है जीवित होना मैं पिछले जन्मों के पापों के कारण जीवित हूं आप भी पिछले जन्मों के पापों के कारण जीवित हैं। जिस दिन पाप नहीं रह जाएंगे जीवन की कोई जगह नहीं रह जाती आप जीवित नहीं होंगे आप जीवन में नहीं होंगे जो लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं वे जीवन से भी मुक्त हो जाते हैं जीवन और पाप पर्यायवाची है एक ही अर्थ रखते हैं जीवित होना और पापी होने का एक ही मतलब क्योंकि जो पाप से मुक्त हो जाते हैं वे जीवन से भी मुक्त हो जाते जीवन है पाप फिर क्या करें हम जीवन से हटे जीवन को छोड़ें जीवन से मुक्त हो आवागमन से बाहर जाने की कोशिश करें जीवन से हटने की सारी कोशिश मृत्यु में जाने की कोशिश ही हो सकती है और कोई विकल्प नहीं और कोई अल्टरनेटिव नहीं है या तो जीवन की परिपूर्णता है या तो जीवन के रस और आनंद में प्रवेश है और या फिर जीवन से पीठ फेर लेनी है जीवन से भागना है जीवन से हटना जिसे हम सन्यास कहते हैं वो मृत्यु की ओर मुख करने का नाम है जीवन की ओर पीठ फेर लेने का मृत्यु की तरफ गति करने का नाम है धर्मों ने व्यक्तिगत आत्मघाव सिखाया विज्ञान और आगे बढ़ गया असल में विज्ञान हर चीज को सामूहिक बनाने का उपक्रम है एक व्यक्ति जिसका उपभोग कर सकता है विज्ञान की कोशिशें सभी उसका उपभोग कर सके अकबर के महल में जितनी रोशनी होती थी विज्ञान ने व्यवस्था कर उतनी रोशनी बंबई के चौपड़े में भी हो सके अकबर जितने अच्छे भोजन करता था विज्ञान कोशिश करता है हर आदमी उतने अच्छे भोजन कर सके सम्राज्यों के पास जितने तीव्र वाहन थे विज्ञान ने कोशिश की कि दरिद्रतम आदमी के पास उतने ही तीव्र वाहन हो जाएं विज्ञान जीवन के घटनाओं को सामूहिक करने की कोशिश करता है उसने मृत्यु को भी सामूहिक करने की व्यवस्था कर दी एक एक आदमी क्यों आवागमन से मुक्त हो सारी पृथ्वी एक ही साथ आवागमन से मुक्त क्यों ना हो जाए इसलिए हाइड्रोजन बम और एटम बम का इंतजाम किया सभी को इकट्ठा मोक्ष क्यों ना मिल जाए सभी जीवन से छूट क्यों ना जाए जब जीवन दुख है तो जीवन को बचाने की जरूरत क्या है और जब जीवन पीड़ा है और उससे छूटना ही एकमात्र लक्ष्य तो सभी सामूहिक रूप से दोनों मोक्ष में प्रवेश पा जाए एक एक आदमी कब तक मुक्त होता रहेगा एक, एक आदमी को कब तक मोक्ष जाने में कितना समय लग जाएगा इकट्ठा टोटल हम क्यों ना मुक्त हो जाए तो विज्ञान ने मृत्यु को भी सामूहिक कलेक्टिव करने का उपाय कर दिया इन दोनों बातों में विरोध नहीं है विश्लेषण मृत्यु पर ले ही जाता है चाहे धार्मिक विश्लेषण हो चाहे वैज्ञानिक विश्लेषण हो एनालिसिस मौत पर ही ले जाती है जीवन पर नहीं ले जाती क्योंकि एनालिसिस का मतलब है तोड़ना तोड़ना खंड खंड करना जो चीज तोड़ी जाती है मर जाती है जिसे हम खंड करते हैं अनुष्ठ हो जीवन का अर्थ है जोड़ना जोड़ना अखंड करना मृत्यु का अर्थ है तोड़ना आप मरते हैं तो होता क्या है आपके भीतर जो चीज सिंथेटिक थी वो टूट जाती है अपने एलिमेंट्स में आपके भीतर जो जीवन था वो खंड खंड में बढ़ जाता है और क्या होता है मृत्यु का और अर्थ क्या है मृत्यु का अर्थ है जो जुड़ा था वो बिखर गया जो संयुक्त था वो व्यक्त हो गया जो स्वास्थ्य था वो अलग अलग हो गया जीवन की प्रक्रिया है अखंडता में इंटीग्रेशन में सिंथेसिस में तो मृत्यु की प्रक्रिया है खंड खंड होने में विश्लेष्ट होने में टूट जाने में जो भी विश्लेषण का मार्ग पकड़ेगा चाहे धर्म चाहे विज्ञान अंत में मृत्यु हाथ में आएगी बार में कोई भी एक तरह की मृत्यु हाथ में ला दी थी विज्ञान ने दूसरी तरह की मृत्यु हाथ में ला लेकिन जीवन अब तक हाथ में नहीं आ सका न तो जीवन का धर्म पैदा हुआ और न जीवन का विज्ञान पैदा हुआ है जोड़ने का इकट्ठेपन का समग्रता का होने का अब तक कोई भाव जीवन पर नहीं प्रकट हो सका इसलिए हम दुख में जीते हैं इसलिए हम पीड़ा में जीते इसलिए हम अंधकार में जीते हैं, इसलिए जीवन से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाता ना हम आनंद को जान पाते हैं न आलोक को हम कुछ भी नहीं जान पाते हैं हम बिना जाने जीते हैं और बिना जाने मर जाते हैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं अगर जीवन के मंदिर बनाने वाले बनना हो पत्थर तोड़ने वाले नहीं रोटी रोजी कमाने वाले नहीं अपमानजनक है ये बातें कि कोई आदमी सिर्फ रोटी रोजी कमाता है या पत्थर तोड़ता है उसे पता ही नहीं उस आनंद का उस गीत का जो परमात्मा के मंदिर को बनाने में उपलब्ध होता है जो किसी क्रिएटिविटी में जो किसी सृजन में उपलब्ध होता है जो खुद के जीवन को रोज रोज बनाने में उपलब्ध होता है उसे पता ही नहीं उस ग्रेटर सिंथेसिस की तरफ उस बड़े समन्वय की तरफ जहां भीतर का जीवन और नए नए जोड़ को उपलब्ध होता है रोज नए शिखर छूता है रोज नई ऊंचाइयां छूता है उसे पता ही नहीं भगवान कहीं बने बने या रेडीमेड नहीं बैठा है कि आप पहुंच गए और मुलाकात हो गए भगवान क्रिएट करना होता है अपने भीतर भगवान को जानना और पहुंचना निरंतर सतत सृजन से गुजरने का नाम है कांस्टेंट क्रिएटिविटी से गुजरने का नाम जो अपने जीवन को नए नए संयोगों में जोड़ता है श्रेष्ठतर संयोगों में जोड़ता है जोड़ता चला जाता है जोड़ता चला जाता है उस अल्टीमेट यूनिटी तक जिसके आगे फिर कोई जोड़ नहीं रह जाता कोई सिंथिसिस नहीं रह जाती उस दिन वो जानता है कि परमात्मा क्या है। में एक मंदिर बनाते हैं न्यू बहुत बड़ी भरनी पड़ती है फिर हम ईटें जोड़ते चले जाते हैं फिर मंदिर ऊपर उठने लगता है और छोटा होने लगता है शिखर पर पहुंचकर फिर बहुत ईटे नहीं रह जाती एक ही ईट रह जाती छोटा होता चला जाता है शिखर फिर अकेली ईट रह जाती है ऊपर फिर आगे उठने का कोई उपाय नहीं रह जाता वही शिखर आ जाता है जीवन के मंदिर में बड़ी विस्तृत भूमि होती है बुनियाद में आधार फिर जोड़ते चलते हैं हम और छोटी इकाई और छोटी इकाई बड़ा होती चली जाती है जिस दिन जोड़ आखिरी हो जाता है उस दिन जिसका अनुभव होता है वही आत्मा से के भीतर जो श्रेष्ठतम एकता पैदा होती है जो महानतम यूनिटी पैदा होती है जो बड़े से बड़ा समन्वय पैदा होता है वही जीवन के देवता का हो। लेकिन हम तो जीवन को तोड़ते हैं हम तो एक लंबर में जाके कह सकते हैं क्या हो यहां कुछ ईटे लगाती है और जोड़ हो गया और क्या है मेरे कपड़े को हम कह सकते हैं क्या है इस कपड़े में कुछ भी तो नहीं कुछ धागे आ और सीधे डाल दिए और कुछ तो नहीं कपड़ा सिर्फ धागा नहीं है क्योंकि धागे से कोई शरीर नहीं ढक सकता कपड़ा धागों से कुछ ज्यादा है क्योंकि धागे जो नहीं करते वो कपड़ा करता है नहीं तो आदमी पागल था धागे से काम चला लेता कपड़े की क्या जरूरत थी कपड़ा दागों की कोई यूनिटी है कोई सिंथेसिस है कोई समन्वय है कोई जोड़ है और उस जोड़ में कुछ नई उपयोगिता पैदा हो जाती है कोई नया अर्थ पैदा हो जाता है। वो जो नया अर्थ है उसकी तलाश उसकी खोज ही धर्म है, लेकिन निषेध के धर्म ये नहीं कर पाए उन्होंने मनुष्य को मरना सिखाया जीना और जो आदमी जितनी कुशलता से मर सकता है उसको उतना सम्मान दिया जो आदमी मरने में बड़ा अग्रणी हो सकता है उसे शहीद कहा ये सही लेकिन जो आदमी जीवन को जीता है कुशलता से उसे आज तक कोई शहीद कहने वाला नहीं है, बदल देने चाहिए ये जरिए ये मूल्य बदल देने चाहिए मरने वालों को शहीद कहने की क्या जरूरत है लेकिन जो जीते हैं और जीवन को पूरे अर्थों में जीते हैं वे ही सही थे मरना बहुत आसान है जीना बहुत कठिन है तो क्योंकि मरने में सिर्फ मरना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता जीने में बहुत कुछ करना पड़ता है तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि तो सिर्फ तोड़ना पड़ता है जोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि तो जोड़ने के लिए कला चाहिए तोड़ने के लिए तो कोई भी तोड़ सकता है एक मंदिर गिराना हो तो हम किसी बड़े आर्किटेक्ट को खोजने नहीं जाते गांव के कोई भी मजदूर काम देते लेकिन एक मंदिर बनाना हो वो तो गाँव के मजदूर काम नहीं देते हमें किसी आर्किटेक्ट को खोजना पड़ता जो बनाना जानता हो बनाने की कला जानता हो जो जोड़ने की कला जानता हो अब तक धर्म के नाम पर हमने केवल तोड़ना सिखाया छोड़ना सिखाया बागना सिखाया ये कोई भी कर सकता है इसके लिए कोई जीवन की कला जाननी जरूरी नहीं लेकिन वो धर्म अब तक पैदा नहीं हो सका जो जोड़ना सिखाए जीवन का आर्किटेक्ट जीवन की कला सिखाए जीवन को निर्माण करने के सूत्र सिखाए पहला सूत्र आज की शाम मुझे आपसे बात करनी है और वो ये है जीवन को विश्लेषण की दृष्टि से देखना बंद करना अन्यथा आपके हाथ में राख के सिवाय कुछ भी नहीं लगे जीवन को देखने संश्लेषण की दृष्टि से आपके हाथ में रस उपलब्ध होना शुरू हो जाए और सब कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे देखते हैं जीवन वही हो जाता है जो आपकी देखने की दृष्टि होती है। जापान से एक आदमी अफ्रीका के लिए यात्रा किया उसी जहाज से एक अमेरिकी भी यात्रा कर रहा है वे दोनों अफ्रीका पहुंचे वे दोनों एक ही जहाज से पहुंचे एक ही समय पहुंचे एक ही काम से पहुंचे यह उन्हें पता नहीं था वो जो उम्री की युवक था वो भी एक बहुत बड़ी जूतों की कंपनी का बेचने वाला एजेंट था सेल्समैन था वो भी अफ्रीका गया था कि अपनी कंपनी के जूते वहां बिकने की व्यवस्था कर सके और वो जापानी भी जापान के जूता बेचने वाली कंपनी का बिक्रेगा वो भी इसीलिए गया हुआ दोनों एक ही जहाज से अफ्रीका में उतरे रास्तों से गुजर के वे अपने होटल तक पहुंचे एक ही होटल में ठहरे एक ही रास्ते से गुजरे उन्हीं लोगों को दोनों ने देखा अमरीकी ने जाके वहां से अमरीका केबल किया मैं लौट की जहाज से वापस आ रहा हूं अफ्रीका में जूते नहीं बिक सकेंगे क्योंकि यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं सभी लोग नंगे पैर यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं यहाँ सब व्यर्थ है हमारा आना मैं वापस लौट रहा हूं जापानी ने भी उसी वक्त के किया जापान एक लाख जूते की जोड़िया फॉरेन देश में यहाँ बिक्री की बहुत संभावना है नहीं पहने हुए एक भी आदमी के पास जूते नहीं बहुत बड़ा बाजार है और एक लाख जोड़ी तो भेज ही दें क्योंकि एकदम से बिक्री शुरू हो जाएगी अमरीकी वापस लौट गया क्योंकि तो कोई आदमी जहां जूता ही नहीं पहनता वहां जूता कौन हम खरीदेंगे जहां जूते पहनने का रिवाज ही नहीं है वहां जूते का सवाल ही क्या होता है इन दोनों की दृष्टियां भिन्न थी एक ने बाजार खोज लिया एक ने बाजार खो दिया जीवन के बाजार में हम सब उतरते हैं कुछ लोग बाजार खो देते हैं कुछ लोग बाजार को उपलब्ध करते हैं जो लोग विश्लेषण से देखते हैं उन्हें जीवन आसार दिखाई पड़ता है वे फौरन केबल करते हैं परमात्मा को आगागमन से छुटकारा दिला हम वापिस आना चाहते जीवन गर्व यहां कोई सार नहीं है पावन हमें जल्दी वापस बुला दो यहां मेरा मौका लेकिन जो जीवन को संश्लेषण की दृष्टि दे वे तो परमात्मा से कहते हैं धन्यवाद है तुझे कि जीवन में हमें भेजने का मौका तूने दिया और इस को समझा जीवन में बड़ा आनंद है जीवन में बड़े मौके हैं जीवन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बड़ा अवसर है अनुग्रीत है हम तेरे की तूने हमें इस योग समझा कि जीवन में भेजा रविन्द्रनाथ ने मरने के दो दिन पहले गीत लिखा और उस गीत में कहा कि है परमात्मा मैं किन शब्दों में तुझे धन्यवाद दूँ की तूने मुझे जीने का मौका दिया तेरा जीवन बहुत अद्भुत था और अगर कुछ दुख भी उस जीवन में मुझे मिले होंगे तो वो मेरी भूल से मिले होंगे तेरे जीवन के कारण नहीं फिर सुधाराता तो। रविन्द्रनाथ ने गाया कि अगर तेरे जीवन से कुछ दुख भी मुझे मिले होंगे तो वो मेरी भूल से मुझे मिले तेरे जीवन के कारण नहीं तेरा जीवन तो बहुत धन्य था और मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर तूने मुझे इस जीवन में देखकर अकाकर न समझ लिया हो तो बार बार मुझे जीवन के दर्पण का मौका दे मैं तो बार बार लौट आना चाहता हूं शायद अगली बार मैं आऊं तो मैं ज्यादा पात्र होकर आऊं जो भूले मैंने आज की वो न करू जीवन तूने दिया धन्यवाद और आगे भी जीवन देना इसकी प्रार्थना इस हृदय को मैं धार्मिक हृदय देता हूं इस हृदय को मैं जानने वाला हृदय कहता हूं इस हृदय ने जीवन के मंदिर को बलवाया जाने ऐसा मैं कहता हूं जीवन का निषेध नहीं लाइफ नेगेशन नहीं जीवन का स्वीकार लाइफ अपरमेशन पहला सूत्र है जीवन की क्रांति की दिशा। जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं पहले तो उन्हें जीवन से मित्रता पाप नहीं होती शत्रुता नहीं पहले तो उन्हें जीवन से आनंद लेना होगा बीच नहीं फैर देनी होगी पहले तो उन्हें जीवन के रक्ष में विभोराना होगा लेकिन हम तो जीवन को देखते ही नहीं सूरज उगता है आपने कभी उसे धन्यवाद दिया और चल पड़े परमात्मा की खोज में और चल पड़े आनंद की खोज में सुबह आंख खुलती है और जीवन आपके भीतर करवट लेता है कभी आपने धन्यवाद दिया जीवन को कि एक दिन और मिला मुझे अनुप्रीत हुआ मैं कृतज्ञता ज्ञापन की कभी आकाश में जानकारे होते हैं मुफ्त बिना आपसे कुछ लिए तो रोज निकल आते फूल बिना कुछ हाथ से मांगे रोज खिल जाते श्वास बिना किसी चीज के बैठिए हाथ के भीतर आनंद की बहुत खबर लाती लेकिन हम वे लोग हैं जो जीवन को देखते ही नहीं न हवाओं में न चांदारों में न सूरज में न आदमी की आंखों में न बच्चों की आंखों में न स्त्रियों की आंखों न बुढ़ों की आंखों हम तो जीवन को देखते ही नहीं तो ऐसे जीते हैं जैसे एक बोझ ढोते हो हम तो ऐसे जीते हैं जैसे एक सजा काटते हो मैं कारागृह में गया था एक बार वहां तो मैंने लोगों से पूछा कैसे जी रहे हो उन्होंने कहा जीने का जी कोई सवाल नहीं हम केवल सजा काट रहे हैं मैंने कहा सर तुम ही सजा काटते हो तो भी ठीक था मैं बाहर की बड़ी जेल से आ रहा हूं वहां भी लोग सजा ही काट रहे वहां भी कोई जी नहीं रहा है क्योंकि जीने के प्राथमिक सूत्रों का ही कोई बोध नहीं सूत्र है जीवन के प्रति अहोभाव रिटिट्यूट जीवन के प्रति अनुग्रह का भाव और जिस दिन आप अनुग्रह से देखेंगे उसी दिन वे द्वार खुल जाएंगे जो बंद रहेंगे अब तक और आप हैरान हो जाएंगे ये भी मौजूद था जो मैंने कल तक देखो नहीं और मैं क्या देख रहा दो कैदी एक कारागृह में बंद वे दोनों कारागृह के सीक्षे पकड़े हुए खड़े थे शिक्षो के सामने ही एक गंदा डबरा था जिसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े पक और जिससे बेहद बजबूत हुई एक कैदी उस डबरे को देखे जा रहा था और गालियां दे रहा था कि कैद में रखा वो तो ठीक लेकिन उस डबरे के पास दूसरा कैदी भी उसके पास ही खड़ा था उसकी आंखें आकाश की तरफ उठी थी आकाश में पूर्णिमा का चांद निकल आया और उससे अमृत की वर्षा रही और उस कैदी ने अपने बगल के पड़ोसी को हिलाया और कहा पागल लेकिन चांद भी है तू चांद को देखता ही नहीं किसने कहा कि तू डबरे को दे डबरा है ये तो ठीक लेकिन किसने कहा कि तू डबरे को दे तू खुद ही चुनाव कर रहा है डबरे को देखने को क्योंकि चांद भी मौजूद है और पागल जब मैंने चांद को देखा और चांद को देख के जब मेरी आंख में डबरे तो मैं हैरान हो गया वो डबरा भी बदल गया था उसमें चांद की प्रति छाया बनाई उस डबरे में मुझे चांद दिखाई पड़ा क्योंकि चांद को मैंने देखा चांद से मैं परिचित हुआ फिर उस डबरे में मुझे कीड़े मकौड़े ख्याल नहीं आए चांद की प्रति छवि मुझे दिखाई पड़ी और तू डबरे को देखा और मैं जानता हूं अगर तू चांद को भी देखेगा तो डबरे की प्रतीक्षवि चांद में दिखाई पड़ेगी ये बिल्कुल स्वाभाविक हमारी दृष्टि हमारे जगत को निर्मित करती है धर्म गुरुओं ने मनुष्य के जगत को विकास कर दिया अकाश दुख पूर्ण कहकर और उन्होंने कहा हो गया उनका अभिशाप अभिप हो गया क्या हम इस दुनिया को ऐसे ही जीते रहे या जीवन की दृष्टि को बदले परमात्मा अगर कही हैं तो जीवन के मंदिर में विराजमान और जिन्हें भी उस मंदिर में प्रवेश करना है वे अहो अहोभाव जीवन के प्रति धन्यता का बोध जीवन के प्रति कृतज्ञता का बोध लेके ही प्रवेश कर सकते हैं पहली सीढ़ी है जीवन के प्रति अहोभाव और उस तक पहुंचने की दृष्टि है संश्लेषण सिंथिस होलनेस एनालिसिस नहीं विश्लेषण नहीं खंड खंड कर देना नहीं। अखंड को देखे खंड खंड को नहीं जो अखंड को देखता है वो धार्मिक है जो खंड खंड को देखता है वो अधार्मिक है ये पहला जीवन क्रांति की दिशा में पहला सूत्र है एक छोटी सी कहानी और मैं अपनी बात पूरी करूंगा आने वाले दो दिनों में दो सूत्रों की और आपसे बात करूंगा बड़ी झूठी कहानी स्वर्ग में स्वर्ग के एक रेस्तरा बुद, में बुद्ध कंफ्यूसियस और लाओस से तीनों बैठ के गप कर रहे हैं स्वर्ग में भी रेस्तरा होते हैं क्योंकि जो आदमी जमीन से गया है वो जमीन की बहुत सी चीजें वहां ले जाता है नहीं ले जाता तो वहां बना लेता है फिर बुद्ध कंफ्यूज से फल्लास से तीनों ही पृथ्वी पर शायद ही किसी रेस्तरा में गए हो जो जमीन पर चूक गए सोचा होगा स्वर्ग में पूरा कर ले वो तीनों रेस्त्रा में दर्श के गप करते हैं एक अफ्सरा एक बहुत सुंदर सुराही में जीवन का रस लेकर आते। बहुत बुद्ध ये देखते ही कि जीवन का रस वो बंद कर लेते हैं और कहते हैं बस जीवन दुख और आसार हटा होते से अन्य था मैं यहां से हट जाऊंगा लेकिन कंफ्यूशन कहता है थोड़ा सा झक के देख लू कहता है क्योंकि तो बिना चके कुछ भी कहना उचित नहीं एक घूट देख लूं कैसा है क्योंकि तो बिना घूट लिए कोई निर्णय देना उचित नहीं योग्य नहीं छोटी सी पाली में एक घूट जीवन तरफ लेके वो चकता है और कहता है नहीं कोई साथ नहीं कोई साथ नहीं वो भी आंख बंद कर लेता है से कहता है कि पूरी सुराही मुझे दे दे क्योंकि तो जब तक मैं पूरे को ना चख लू कुछ भी कहना उचित नहीं हो सकता है जो एक ऊंट में न हो वो पूरे में हो हो सकता है जो खंड में ना हो अखंड में हो तुम तो पूरे ही जीवन को पी जाओ फिर कुछ कहूं, वो पूरी प्याली पी जाता है और नाचने लगता है और बुद्ध कहता है तुमने बिना चखे कहा कि कुछ भी नहीं और कंफ्यूजस तुमने एक गूझ दिया और कहा व्यर्थ है लेकिन जीवन तो उसकी बोलता में ही जाना जा सकता है और मैं तुमसे कहता हूँ जो जीवन को नहीं जानता वही कहता है व्यर्थ है वही कहता है असार है और मैं जीवन को जान के कहता हूँ सार बूत जो कुछ है सब जीवन में है परमात्मा जीवन में है और मोक्ष भी लेकिन पूरे जीवन को जो जानते हैं वे ही केवल इस तथ्य को अनुभव कर पाते हैं जीवन को उसकी पूर्णता में जान लेना ही प्रार्थना है पूजा है जीवन को उसकी पूर्णता में जान लेना ही संस है साधुता है जीवन को उसकी पूर्णता में जान लेना ही मनुष्य का अंतिम और चरम लक्ष्य अंतिमा चरण उद्देश्य धर्म उसका द्वार तला सूत्र दो सूत्रों की कल परसों आपसे बात करूं मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सोना और ऐसी बातों को जिनके विरोध में हमेशा साधु और सन्यासी बोलते रहे हैं आपकी बड़ी कृपा की और प्रेम से मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने कहा वो शब्दों का जोड़ ही नहीं है उसका विश्लेषण मत कर लेना अन्यथा वो तो व्यर्थ हो जाएगा जो मैंने कहा उसे पूरा का पूरा देखना उसने शब्दों से कुछ ज्यादा भी मैंने कहने की कोशिश की है कोई इशारा किया है जो शब्दों के बाहर ले जाता है काश वो दिखाई पड़ जाए तो परमात्मा का मंदिर दूश नहीं अंत में सबके भीतर बैठे हुए जीवन के देवता को मैं प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार